ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर महेंद्र भटनागर की कुछ बाल कविताएं पहली कविता का शीर्षक है वर्षा सरसर करती, करती चले, चले हवा पानी बरसे से झ झमझ आगे आगे गर्मी भागे हस हंस गाने गाएं हम सरसर करती चले, चले हवा हाँ।। पानी बर ऐसी झमझमझम मेंढक बोल पंची डोल बादल गरजे जैसे बम सरसर करती चले हवा पानी बर ऐसी झमझमझम नाव चलाएं खूब नहाएं आओ कूदे धमक धम, करती सर, चले हवा पानी, पानी बल बल से ज़ंग ज़ंग ज़ंग ज़ंग पर से झम झम झमझमझ दूसरी कविता का शीर्षक है खेले खेल छुक छुक करती आई रेल आओ हिलमिल खेले खेल आंख मिचौनी खो खो और दौड़ा भागी सब टिनो मिननो पिनों साथ हस हस और मिलाकर हाथ कूदे फांदे घर दीवार चाहे जीते चाहे हार कसरत करना हमको रोज ताकतवर हो अपनी फौज सब कुछ करने को तैयार नहीं कभी भी हो बीमार आपस में हम रखे मेल छुक छुक करती आई रेल आओ हिलमिल खेलें खेल खेले। आओ, खेले खेले तीसरी कविता अच्छे लड़के।, लड़के हम, हम बालक हैं, हम बंदर हैं, है, हम भोले भाले, भाले सुंदर हैं। हम रोज, रोज सुबह उठ जाते हैं मुंह धोकर बिस्किट खाते हैं दो कप चाय गरम जब मिलती तब यहाँ सूरज जाकर खिलती फिर पंडित जी से पढ़ते हैं। हम नहीं किसी से लड़ते हैं, माँ की कहने पर चलते हैं, ना रोते और मचलते हैं दिन भर हंसते गाते रहते भारत माता की जय कहते हम रहते भाई मिलजुल कर हो भला हमें फिर किसका डर हम बालक हैं हम बंदर हैं हम भोले भाले सुंदर हैं। चौथी कविता जागो चहक रही हैं चिड़िया चीची तुमने अब क्यों आंखें मीठी हुआ सवेरा जागो भैया जागा तोता जागी गैया यदि जल्दी उठ जाओगे तो खूब मिठाई पाओगे अम्मा ने चाय बनाई है मीठा हलवा भी लाई है खाना है तो बिस्तर छोड़ो फौरन को धोने दौड़ो पांचवी कविता माँ मा, मा, तू हमको प्राण से भी प्यारी है मीठा दूध पिलाती है रोटी रोज खिलाती है हस हस पास बुलाती है गा गा गीत सुलाती है तू हमको प्राणों से भी प्यारी है दुनिया की सब चीजों से तू न्यारी है कहती हर रात कहानी बातें अपनी पहचानी सुन जिनको हम खुश होते सुख सपनों में जा सोते हे hey माँ तुझ पर सब वैभव बलिहारी है तू हमको प्राणों से भी प्यारी है तू हमको प्राणों से भी प्यारी है छठी कविता हम हम छोटे छोटे भोले भाले सारे बाल पढ़ लिखकर जल्द बनेंगे वीर जवाहरलाल अच्छे अच्छे काम करेंगे नहीं किसी से जरा डरेंगे दुनिया में कुछ नाम करेंगे भारत माता को कर देंगे हम तो माला माल पढ़ लिखकर जल्द बनेंगे वीर जवाहरलाल हम छोटे छोटे भोले भाले सारे बाल जन-जन का दुख दूर करेंगे सेवा हम भरपूर करेंगे बाधा चकना चूर करेंगे झूठे धोखे बाजू की नहीं गलेगी दाल पढ़ लिख कर जल्द बनेंगे वीर जवाहरलाल, हम छोटे छोटे भोले भाले सारे बाल अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेंद्र भटनागर की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल